अल्लाह मित्रों हम सभी ने बाप के समाधि की, तो की दहलीज पर अपने सर को झुकाने के लिए तरसते होंगे इस और इसके बाद के एपिसोड में हम संक्षिप्त में संविदा की शक्ति का एक उदाहरण देखेंगे जिसकी मदद से अब्दुल बहा ने विकट बाधाओं का सामना करते हुए बाब के पवित्र शव को से तक लाने का और फिर पर्वत में स्थित समाधि में दफनाने के कार्य को पूरा किया था हम जानते हैं कि सन अठारह में बाब के शहादत के दिन की शाम को बाब और अनीस के छत विच शवों को बैरक के प्रांगण से शहर के द्वार के बाहर खाई के किनारे पर स्थानांतरित किया गया था उसी रात बाब के एक अनुयायी हाजी सुलेमान खान उन शवों को उठाकर ले जाने में सफल हो गए और अगले दिन उन्होंने उन अवशेषों को एक विशेष रूप से बने लकड़ी के ताबूत में रख दिया जिसे बाद में एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया उसके बाद कई वर्षों तक पहावला के निर्देशों के अनुसार पवित्र अवशेष को गुप्त रूप से ईरान में एक जगह से दूसरी जगह एक घर से दूसरे घर ले जाया जाता रहा कई बार अवशेष को स्थानांतरित करने का कारण यह था कि अनुयायियों को जैसे ही ज्ञात होता कि अवशेष किसी घर में रखा गया है तो वे उत्सुकता से बड़ी संख्याओं में में उस घर में पहुंच जाते थे। सन 1891 में बहावला एक दिन कार्मिल पर्वत पर गए और उनका टेंट साइप्रस के पेड़ों के एक समूह के बीच लगाया गया अब्दुल बहा उनकी सेवा में वहां उपस्थित थे तभी हावला ने अब्दुल बहा को फारस से पवित्र भूमि तक बाब के अवशेष को लाने की व्यवस्था करने और साइप्रस के पेड़ों के झुंड के पास एक मकबरे में उनको दफनाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया 29 मई अठारह को बहावला का स्वर्गारोहण हो गया उनकी वसीयत को पढ़े जाने के तुरंत बाद अब्दुल बहा ने बाब के अवशेष की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह उठा ली इस कार्य को पूरा करने में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उन्हें वास्तव में हमारे लिए समझना बहुत बहुत कठिन होगा। उस समय का राजनीतिक माहौल संकटमय था और प्रभुधर्म के दुश्मन और संविदा भंजक अब्दुल बहा को नुकसान पहुंचाने और बाप के अवशेष पर कब्जा करने की साजिश रच रहे अपने पिता के द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए अब्दुल बहा को फारस में अवशेष की सुरक्षा के लिए बहाइयों को निर्देश देने थे बाहवला द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर समाधि के लिए जमीन खरीदनी थी अवशेष को पवित्र भूमि में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी थी और पवित्र अवशेष को दफनाने के लिए एक समाधि का निर्माण भी करना था इसमें से हर एक कार्य बहुत ही विकट था जमीन के अलग अलग टुकड़े को खरीदने में कई साल लग गए और हर टुकड़े के पीछे एक कहानी है उदाहरण के लिए भूमि के एक एक टुकड़े पर पर नामक व्यक्ति का स्वामित्व तो था। उस जमीन पर अंगूर का एक लगा था। एक लंबे समय के लिए थोड़ी देर आराम करते और मिस्टर डेइस के साथ बातें करते और फिर चल देते कभी कभी अब्दुल बहा उनसे पूछते कि क्या वे अपनी जमीन बेचना चाहते है लेकिन मिस्टर डेइस हमेशा मना कर देते आखिरकार अंगूर के बाग में एक रोग फैल गया और सारी उपज नष्ट हो गई उसके बाद मिस्टर डेस अब्दुल को जमीन बेचने के लिए सहमत हो गए जमीन की खरीदारी से संबंधित एक और कहानी अब्दुल बहा समाधि स्थल तक पहुंचने के लिए एक समतल मार्ग चाहते थे और उन्होंने जमीन के एक टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बातचीत प्रारंभ की आमतौर पर इस कार्य को पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ ने जमीन के के मालिक को दिया कि वे अब्दुल्बाहा से अधिक कीमत कीमत की मांग करें। अब्दुल्बाहा उस कीमत का भुगतान करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। तीन बार ऐसा हुआ कि वह व्यक्ति जमीन बेचने को तैयार होता और फिर पलट जाता कोई समाधान नहीं दिख रहा था अब्दुल बहा ने इस घटना के बारे में अपने शब्दों में कहा है कि उस रात वे अपनी चिंताओं से इतना घिर गए थे कि उनके पास बाप की एक प्रार्थना को बार बार दोहराने के अलावा और कोई चारा नहीं था अगले दिन सुबह जमीन का मालिक आया और अब्दुल बहा के चरणों पर गिर गया माफी मांगी और अब्दुल बहा से जमीन खरीदने की भीख मांगी उसने कहा कि यह उसकी गलती नहीं थी और उसे दूसरों ने भड़का दिया था दिसंबर अठारह में अब्दुल बहा ने फैसला किया कि बाप के अवशेष को फारस से पवित्र भूमि में लाने का समय हो गया था अब्दुल मिर्जा असदुल्ला को यह जिम्मेदारी जो पवित्र पवित्र भूमि में उस समय पर आए हुए थे। मास्टर ने निर्देश दिया कि अवशेष को फारस से बेरूत तक अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ लाया जाना चाहिए बाप के अवशेष जिस ताबूत में रखे गए थे उसका स्थानांतरण बहाई धर्म के इतिहास में सबसे नाटकीय खतरनाक और रोमांचक प्रसंगों में से एक है मिर्ज़ा पवित्र भूमि से फारस लौट गए और उनके द्वारा में आकर बरामद करने के बाद लंबी यात्रा शुरू हो गई पूरी यात्रा पैदल होनी थी ताबूत एक बड़े कंटेनर के अंदर था और उस कंटेनर पर हैंडल लगे थे कुछ लोग पीछे के हैंडल पकड़ते और कुछ लोग आगे के फारस से इराक में पवित्र तीर्थ पर जाने वाले लोगों का इस तरह से पैदल जाना एक रिवाज था और इसलिए इस तरह से लोगों को पदयात्रा करते देखना असामान्य नहीं था कुछ अन्यायों की मदद से अवशेष को पैदल 150 किलोमीटर दक्षिण में ईरान के एक पवित्र शहर कोम तक ले जाया गया ताबूत ले जाने वाले अनुयायों को पता ही नहीं था की वे वास्तव में क्या ले जा रहे हैं उन्होंने सोचा कि इसमें बाप के पवित्र लेक है जिसे पवित्र भूमि ले जाया जा रहा है कोम शहर के बाद ताबूत को लगभग 315 किलोमीटर दक्षिण में इस्फहान ले जाया गया और फिर इस्फहान से बगदाद तक हजार किलोमीटर की यात्रा की गई अब्दुल बहा ने तब ताबूत को बेरूत ले जाने का निर्देश दिया मिर्जा असदुल्ला और सात अन्य अनुयायी एक ऊट कारवा में शामिल हो गए क्योंकि उन्हें विशाल रेगिस्तान की 850 किलोमीटर की दूरी को चलकर पार करना ताबूत को के तट तक ले जाया गया। यह पूरा सफर कितना कठिन होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दिन में चिल गर्मी और रात में कड़ाते की ठंड और मार्ग पर डकैती का खतरा हमेशा बना रहता था वे आमतौर पर दिन की गर्मी में यात्रा करने से बचने के लिए लगभग रात के ढाई बजे यात्रा प्रारंभ करते थे वे बीच में रुकते चाय और भोजन करते जो आमतौर पर सूखी रोटी और पनीर होता और फिर वे आगे बढ़ जाते जब वे एक सुदूर गांव में पहुंचते तो वहां अधिक पर्याप्त भोजन उपलब्ध होता लेकिन ऐसी जगह पर रुकने की अपनी ही चुनौतियां थी जिनमें चोरी होने का खतरा भी शामिल था अत्यंत गोपनीयता बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद मिर्जा असदुल्ला और उनके सहयोगियों के आगमन की खबर किसी तरह अक्का में संविदा भंजकों तक पहुँच गई वे हर हाल में ताबूत पर कब्जा करना चाहते थे उन्होंने अक्का में टेलीग्राफ क्लर्कों को रिश्वत दी ताकि वे अब्दुल बहा द्वारा भेजे गए सभी संचारों की रिपोर्ट प्राप्त कर सकें। लेकिन अब्दुल बहा को दुश्मनों के षड्यंत्रों के बारे में पता था शासन समुद्र की निगरानी कर रहा था और चोरों की नजर बेरूत और अक्का के बीच की सड़क पर थी अब्दुल बहा ने पत्राचार से लोगों को व्यस्त रखा पहले उन्होंने अनुयायियों को पैदल मार्ग से आने के लिए तार भेजा घोड़े और खच्चर तैयार किए गए और बैरूज से यात्रा प्रारंभ करने से कुछ ही समय पहले एक दूसरा तार आया। इस बार निर्देश था कि समुद्र के रास्ते से आना है। एक बार जब ताबूत अक्का के बंदरगाह पर उतरा तो अगली समस्या ताबूत को सीमा अधिकारियों से बचाकर निकालना था इस बार भी भाग्य ने साथ दिया ताबूत ले जाने वाली नाव के आगमन के दिन अक्का में एक प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु हो गई और और इसलिए व्यवसाय, बाजार सीमा कार्यालय तक ले जाया गया लेकिन सभी निरीक्षक अनुपस्थित थे केवल एक सुरक्षा गार्ड था जिसने बहाइयों को बताया कि वे अपना मान ले जा सकते हैं क्योंकि इसकी जाँच करने वाला कोई नहीं था तो इस तरह दशकों की अत्यधिक चिंता सावधानी पूर्वक योजना लंबी अवधि की निष्क्रियता और अनुकूल घटनाओं के बाद, बाद के पवित्र पवित्र भूमि में सुरक्षित पहुंच गया। अब्दुल बहाने उस विजय के बारे में किसी को भी तुरंत सूचित नहीं किया लेकिन उन्हें यह कहते हुए सुना गया था यदि मैं बता दू की मुझे कौन सी खुशखबरी मिली है तो बूढ़े लोग भी अपने कमरों में अकेले खुशी से नाचने लगेंगे अब्दुल बहा के घर में ताबूत के गुप्त आगमन के बाद उन्होंने ताबूत को अपनी बहन बाहिया खन्नुम के कमरे में रखवा दिया कहा जाता है कि बाहिया खन्नुम उस कमरे के बाहर जहां बाप के अवशेष रखे गए थे घंटों चुपचाप प्रार्थना मई स्थिति में बैठी रहती थी अभी कहानी का अंत नहीं हुआ है अभी भी बाप के अवशेष के लिए एक उपयुक्त ताबूत प्राप्त करने की कहानी समाधि के निर्माण की कहानी और फिर अंत में बाप के अवशेषों को आदरपूर्ण दफनाने की कहानी बाकी है लेकिन ये सब अगले एपिसोड के लिए छोड़ देते हैं तब तक के लिए अलविदा